भारतीय दर्शन न्याय दर्शन तीसरा सन्निधि अर्थात समीपस्थ पदों को बहुत विलंब के बिना अर्थात एक साथ उच्चारण करना सन्निधि कही जाती है इसे ही आसक्ति भी कहते हैं इसे आपक के द्वारा एक संबद्ध अर्थ का ज्ञान शब्द प्रमाण से होता है इसलिए यदि एक किसी वाक्य का एक शब्द प्रातःकाल दूसरा शब्द मध्यान्ह में और तीसरा शब्द सायंकाल को उच्चारण किया जाए तो उस वाक्य से कोई संबद्ध अर्थ का बोध नहीं हो सकता किंतु यदि वे ही पद बिना विलंब के एक साथ उच्चारण किए जाए तो एक संबद्ध अर्थ का बोध हो जाता है जैसे देवदत्त एक गाय लाता है ये सभी पद एक साथ उच्चारण किए जाने पर संबद्ध अर्थ देते हैं अन्यथा नहीं इसलिए सन्निधि में शाब्द बोध में आवश्यक है चौथा तात्पर्य ज्ञान इन तीनों के अतिरिक्त तात्पर्य ज्ञान भी पदों से एक संबद्ध अर्थ का बोध कराने में कारण होता है जैसे भोजन करते हुए कोई मनुष्य सैंधव ले आओ ऐसा कहे तो जब तक सुनने वाले को उन शब्दों का तात्पर्य मालूम न हो तब तक वह ठीक ठीक यह अर्थ नहीं समझ सकता कि बोलने वाला सैंधव नमक चाहता है क्योंकि दाल में नमक की कमी है या सैंधव अर्थात सिंधु देश का घोड़ा लाने को कहता है जिसमें भोजन का शीघ्र किसी आवश्यक कार्य के लिए घोड़े पर जाया जा सके यह निश्चय तो तभी किया जा सकता है जब सुनने वाला बोलने वाले का तात्पर्य समझ सके। पदों से संबद्ध अर्थ के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह चार बातें आवश्यक है इनके बिना शाब्द बोध नहीं होता वाक्य दो प्रकार के माने गए हैं पहला लौकिक एवं दूसरा वैदिक लौकिक वाक्य यदि आप्तों के मुख से निकले तब तो प्रमाण है अन्यथा अप्रमाण है क्योंकि लोक में सभी आप्त तो हो नहीं सकते वेद वाक्य तो ईश्वर प्रणीत है और ईश्वर सर्वदा आप्त है इसलिए वेद वाक्य सभी प्रमाण है ये चार प्रमाण तर्कशास्त्र में माने जाते हैं इन्हीं के द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है और पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होने से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी दुखों से सब दिन के लिए मुक्ति मिलती है यही दुखों की चरम समाप्ति या परम सुख की प्राप्ति तर्कशास्त्र का परम धेय है इसी के लिए प्रमाणों का ज्ञान आवश्यक है विचारणीय विषय है कि ये प्रमाण अपने प्रामाण्य के लिए निरपेक्ष है अथवा किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं न्यायायिकों का कहना है कि जब हमें दूर से जलाशय के चिन्ह देख पड़ते हैं तब वहाँ जल है ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान हमें होता है और तब जल लाने के लिए हम वहाँ जाते हैं वहाँ जाकर यदि हमें जल मिलता है तब पूर्व में उत्पन्न हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चित माना जाता है अर्थात प्रमाण स्वयं प्रामाण्य का निर्णय नहीं करता है वह अपने प्रामाण्य के लिए दूसरे प्रमाण पर निर्भर रहता है अतएव ये, ये लोग परतः प्रामाण्यवादी हैं इसके विरुद्ध में मीमांसकों का कहना है कि जब हमारे चक्षु का घट के साथ संनिकर्ष होता है तब वह घट ज्ञात होता है और उस पर ज्ञातता नाम का एक धर्म उत्पन्न होता है इस ज्ञातता का प्रत्यक्ष मीमांसक होता है अब वे विचार करते हैं कि ज्ञातता धर्म की उत्पत्ति के पूर्व ज्ञात और ज्ञान अवश्य हुआ होगा तस्मात् अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञातता के द्वारा उन्हें घट का ज्ञान होता है इसी ज्ञानता के द्वारा उस ज्ञान के प्रामाण्य का भी निश्चय होता है अतएव जिससे ज्ञान का ज्ञान हो तथा उसी से उस ज्ञान के प्रामाण्य का भी ज्ञान हो तो, तो वह ज्ञान स्वतः प्रमाण माना जाता है न्यायिक लोग ज्ञातता को विषयता से पृथक कोई धर्म नहीं स्वीकार करते और इसी से ज्ञातता को भी स्वीकार नहीं करते कदाचित स्वीकार भी किया जाए तो न्यायायिकों का कहना है ये प्रत्येक ज्ञान के लिए एक ज्ञातता की आवश्यकता है तस्मात ज्ञातता के ज्ञान के लिए भी एक दूसरी ज्ञातता की अपेक्षा है इस प्रकार अनवस्था हो जाएगी अतः परतह प्रामाण्य ही मानना उचित है